थितो मजतमें स योगी मयि वर्तूशर्शनम आनूद्य तत्ल मोक्षा अधीये वर्तमी सम्यदर्शी योगी मयि वैष्णवे परमेपदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्षम् प्रति केनचित् इत्यर्थः